आरियान द्वितय प्रकाश नवा मंत्र मूल प्रार्थना। ओम ओ तेजो तेजो मई धेह वीर्यमसी वीर्य मई दे बलमसी बलम मईधे ओजोजो मईधे मंजुसी मंधेह सओसी सौमे यजुर्मद उन्नीस नौ व्याख्यान। हे सुप्रकाश अनंत तेज आप अविद्यांधकार से रहित हो किंच सत्य विज्ञान तेज स्वरूप हो आप कृपा दृष्टि से मुझमे वही तेज धारण करो जिससे मैं निस्तेज दीन और भीरु कभी न होऊं। हे अनंत वीर्य परमात्म आप वीर्य स्वरूप हो आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझे भी रखें। हे अनंत पराक्रम आपको जब पराक्रम स्वरूप हो सो मुझमे भी उस पराक्रम को सदैव धारण करो हे दुष्टान उपरी क्रोध कृत मुझमें भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ हे अनंत सहन स्वरूप मुझमें भी आप सहन सामर्थ्य धारण करो अर्थात शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनके तेज आदि गुण कभी मुझसे दूर न हो जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूं और आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहू पदार्थ तेज हे सुप्रकाश अनंत तेज आप अविद्यांधकार से रहित असी हो तेज वही तेज मई मुझमे धे ही धारण करो वीरम हे अनंत वीर परमात्मन आप वीर स्वरूप असी हो वीरम सर्वोत्तम बल मई मुझमे भी धे ही स्थिर रखो बलम हे अनंत बल परमात्मन आप बल स्वरूप असी हो बलम उत्तम बल मई मुझमे भी धे ही धारण करो ओ जो हे अनंत पराक्रम आप पराक्रम स्वरूप असी हो ओ जो उस पराक्रम को मई में भी देही सदैव धारण करो मनु हे दुष्टों पर क्रोध करने वाले आप मनु असी हो मनुम दुष्टों पर क्रोध को मई में भी देही धारण कराओ सह हे अनंत सहन स्वरूप आप अनंत सहन शक्ति वाले असी हो सह सहन सामर्थ्य को मई मुझमे भी धे धारण कराओ हे वीर्यमसि बलमसि शुभगुणक्रजनो यद्बल मय्योजो तदोजो मयहि मनुरसी तन्मनुमिधे सहोसी सहोसि मई दे